संवेदनाओ के पंख ब्लॉक की एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है धर्मवीर भारती की कहानी मुर्दों का गांव उस गांव के बारे में अजीब अफवाहें फैली थी लोग कहते थे कि वहा दिन में भी मौत का एक काला साया रोशनी पर पड़ा रहता है। शाम होते ही कब्रें लेने लगती हैं और भूखे कंकाल अंधेरे का लबादा ओढ़ सड़कों पगडंडियों और खेतों की मेड़ों पर खाने की तलाश में घुमा करते हैं उनके ढीले पंजरों की खड़खड़ाहट सुनकर लाशों के चारों ओर चिल्लाने वाले घिनौने चुप हो जाते हैं और गोस्तखोर गिद्ध के बच्चे डेनों में सिर ढांपकर सूखे ठूठो की कोटरों में छिप जाते हैं और इसी से जब अखिल ने कहा कि चलो उस गांव के आंकड़े भी तैयार कर लें तो मैं एक बार कांप उठा। बहुत मुश्किल से पास के गांव का एक लड़का साथ जाने को तैयार हुआ। सामने दो मील की दूरी पर पेड़ों की झुरमुटों में उस गांव की झलक दिखाई दी मील भर पहले ही से खेतों में लाशें मिलने लगी गांव के नजदीक पहुंचते पहुंचते तो यहां हाल हो गया कि मालूम पड़ता था भूख ने इस गांव के चारों ओर मौत के बीज बोए थे और आज सड़ी लाशों की फसल लहलहा रही है कुत्ते गधे स्यार और कौ उस फसल का पूरा फायदा उठा रहे थे इतने में हवा का एक तेज झोंका आया और बदबू से हम लोगों का सिर घूम गया मगर फिर जैसे उस दुर्गंध से लड़कर हवा के भारी और अधमरे झोंके सूखे बांसु के के झुरमुटों में अटक कर रुक गये। और सामने मुर्दों गांव का पहला दिख पड़ा तीन ओर की दीवारें गिर गई थी और एक ओर की दीवार के सहारे आधा छप्पर लटक रहा था दीवार की आड़ में एक कंकाल पड़ा था साथ वाला लड़का रुका यह निताई धीवर है कहा अखिल ने पूछा। वह वह निताई धीवर सो रहा है लड़के ने कंकाल की ओर संकेत किया। वह धीवर था और गांव का सबसे पट्टा जवान अकाल पड़ा भूख से उसकी माँ मर गई। उसके पास खाने को न था फिर लकड़ी लाकर चीता सजाना तो असंभव था उसने अपनी नाव बाहर खींची मां के शरीर को नाव में रखा ऊपर से सूखी घास रखी और आग लगा दी रहा सहा सहारा भी चला गया और एक दिन वह भी यही भूखा सो गया यही इसी जगह उसकी मां ने भी दम तोड़ा था वह लड़का बोला हवा का झोंका फिर चला और खोखले बासों से गुजरती हुई हवा सन्नाटे में फिसल पड़ी लड़का चीख पड़ा वह सांस ले रही है सुना, सुना नहीं आपने? कौन? वह वह वह जुलाहिन सांस ले रही है वह जुलाहिन। क्या वाहियात बकता है अखिल ने झुंझलाकर डांटा कौन जुलाहिन? आपको नहीं मालूम वह सामने झोपड़ी है ना उसी में जुलाहे रहते थे उसमें से तीन भूख से मर गए रह गए सिर्फ जुलाहा जुलाहिन और उनका करघा मगर भूख से उनकी नसें इतनी सुस्त कि भी बेकार था। उन्होंने पास के जंगल से जड़े खोदकर कर खानी शुरू की उनके दांत नुकीले हो गए जैसे सियारों की खीसे जुलाहा बीमार पड़ गया जुलाहिन जड़े खोदने जाती थी एक दिन जड़े खोदते वक्त खुरपी उसके कमजोर हाथों से फिसल गई और बाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठा कटकर गिर गया जब वह घर पहुंची, तो भूखा और बीमार जुलाहा झल्ला उठा और चिल्लाकर बोला निकल जा मेरे घर से अब तू बेकार है न करघा चला सकती है और ना ही जड़े खोद सकती है तब से जुलाहिन का पता नहीं है मगर कुछ लोगों का कहना है कि वह भूत बनकर गांव की कब्रों के पास घूमा करती है वह अभी सांसें ले रही थी सुना नहीं आपने अखिल ने मेरी ओर देखा और मैंने अखिल की ओर हम दोनों आगे बढ़े और जुलाहों की झोपड़ी में घुसे लड़का ठिठका मगर हिम्मत दिलाने पर वह भी आगे बढ़ा हम लोग अंदर गए लड़के ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए और हम लोगों से सटकर खड़ा हो गया वह डर से कांप रहा था सामने आंगन में तीन कब्रें आसपास खुदी हुई थी बीच की कब्र में एक बड़ा सा छेद था उसमें से एक बिच्छू निकला और हम लोगों को डरावनी निगाहों से पल भर देख कर सर और फिर कप्रेस में घुस गया। आंगन में किसी मुर्दे के सरने की तेज बदबू फैल रही थी। अखिल ने अपना कैमरा संभाला और फोटो लेने की तैयारी की इतने में पीछे से किवाड़े खटक उठी मेरे रोंगटे खड़े हो गए अखिल बोला कोई सियार होगा किवार को किसी ने जैसे बार बार धक्का देना शुरू किया मैंने सोचा शायद जिंदा आदमी की गंध पाकर गांव भर के मुर्दे हम पर हमला करने आए हैं। मेरी खून का कतरा कतरा डर से जम गया लड़का बुरी तरह से चीख पड़ा अखिल धीमे धीमे गया धीरे से किवार खोल दिया और उसके बाद बुरी तरह से चीख कर भागा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया मैं बदहवास हो रहा था और आपको यकीन नहीं होगा मैंने दरवाजे पर क्या देखा मैंने जिसे देखा वह आदमी नहीं कहा जा सकता था वह जानवर भी नहीं था भूत भी नहीं एक औरत नुमा शक्ल जिसकी खाल जगह जगह पर लटक आई थी सर के बाल झड़ गए थे निचला झूल गया था और दांत कुत्तों की तरह नुकीले थे। मालूम होता था जैसे आदमी के ढांचे पर छिपकली का चमड़ा मर दिया गया हो और उसके दाएं हाथ में एक खुरपी थी और बाएं हाथ की दो अधकटी और तीन साबुत उंगलियों में कुछ जड़े वह पल भर दरवाजे के पास खड़ी रही फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी मैं चीखना चाहता था मगर गला जवाब दे चुका था वह हमारे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई, जड़े जमीन पर रख दी और अपनी तीन उंगलियों वाले हाथ को मुँह के पास ले जाकर कुछ खाने का इशारा किया हम लोगों की जान में जान आई वह भूखी है इसलिए वह आदमी ही होगी क्योंकि भूख की पहचान है अखिल ने अपने में से केला केला निकाला और उसकी और उसकी ओर फेंक दिया उसने केला उठाया और मुह के पास ले गई मगर फिर रुक गई उठी और झोपड़ी के दूसरी ओर चल दी हम लोगों को कौतूहल हुआ हम लोग भी पीछे चले वह औरत सहन के एक कोने में गई वहां एक मुर्दा था, जिसकी सड़ांध आंगन में फैल गई थी। देहाती लड़के ने उसे देखा और पहली बार उसके मुंह से आवाज निकली जुलाहा यह तो वही जुलाहे की लाश है यह जुलाहिन उसे भी भूत बनाने आई है जुलाहिन लाश के पास गई लाश सड़ रही थी और उसमें चीटिया लग रही थी उसने केला और जड़े लाश के मुंह पर रख दी और हंसी। हंसी की आवाज मुंह से नहीं निकली मगर खीसों को देखकर अनुमान किया जा सकता था कि वह हंसी होगी मगर दूसरे ही क्षण वह बैठ गई और मुर्दे की छाती पर सर रख कर सुबकने लगी ये जुलाहिन है मगर यह तो कम से कम सत्तर बरस की होगी नो इट no, देखते नहीं जहरीली जड़े खाने से इसकी नसों में पानी भर गया है मांस झूल गया है अखिल बोला इस मुर्दे को हटाओ वरना यह भी मर जाएगी उसके बाद हम लोग झोपड़े के भीतर आए पास में एक गड्ढा था सोचा इसी में लाश डाल दी जाए भीतर आए लाश के पास से जुलाहिन को हटाया और उसकी लाश भी एक ओर लुढ़क गई मैं घबरा गया बेहोश सा होने लगा अखिल ने मुझे संभाला हम लोग थोड़ी देर चुप रहे फिर मैं बोला भारी गले से अखिल उंगलियां कट जाने पर यह निकाल दी गई फिर किस बंधन के सहारे आखिर किस आधार के सहारे मरने के पहले जुलाहे के पास आई थी जड़े लेकर क्यों, क्यों अखिल? अखिल चुप रहा। मुर्दे के गांव की दोनों आखिरी लाशें सामने पड़ी थी अच्छा उठो अखिल बोला हम लोगों ने लाशें उठाई और गड्ढे में डाल दी एक ओर जुलाहा दूसरी ओर जुलाहिंग बांस के सूखे पत्तों से उन्हें ढांक दिया मैंने अपनी उंगली से धूल में गड्ढे के पास लिखा ताजमहल उन्नीस और हम चल पड़े अभी आप सुन रहे थे धर्मवीर भारती की कहानी मुर्दों का गांव।